शिवपुराण रुद्रसंहिता तदनंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो, हो गए वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म छोड़ दिया पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए यों स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए देवाराधन श्राद्ध यज्ञ व्रत तीर्थ शिवपुराण शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का पूजन स्नान दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुँचे तब से प्राप्त लक्ष्मी वहाँ से चली गई इस प्रकार वहाँ अधर्म का विस्तार हो गया मुने तब शिवेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई व्यास जी ने पूछा सनत कुमार जी जब भाइयों तथा पुरवासियों सहित उस दैत्यराज की वृद्धि विशेष रूप से मोहा हो गई तब उसके बाद कौन सी घटना घटी विभोग व सारा वृत्तांत तो वर्णन कीजिए सनत कुमार जी ने कहा महर्षे जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों से शिव की स्तुति करने लगे महेश्वर देव आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न है आपसी सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा पालक विष्णु और संघर्ता रुद्र हैं पर ब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है जो महादेव जी का स्तमन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रगटित रुद्र मंत्र का डेढ़ करोड़ की संख्या तक जप किया जब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यो उनकी स्तुति करते रहे देवों ने कहा प्रभो आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा करने वाले हैं आपके गले में नीला चिन्ह है जिसे आप नीलकंठ कहलाते हैं आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं आप रुद्र को हमारा प्रणाम है अशुर निकंदन आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं अतः सदा से आप ही हमारी गति है और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं आप ही आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात स्रष्टा और जगदीश्वर हैं आप ही रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक बनते हैं आप ही इस भव सागर से तारने वाले हैं आप समस्त प्राणियों के स्वामी अविनाशी वरदाता वांगमय स्वरूप वेज प्रतिपाद्य और वाच्यवाचकता से रहित हैं योगवेता योगी आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं वेद और संतजन कहते हैं कि आप पर स्वरूप, तत्व स्वरूप, राशि और परात्पर हैं सर्व आप सर्वव्यापी सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं भव इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं जगत इस जगत में जिस जिसे देखने सुनने स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अड़ु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वह आप ही हैं आप चारों ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं तथा आपको चारों ओर से नमस्कार है सर्वव्यापिन आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनावृत और विश्वरूप हैं आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है आप सर्वेश्वर भवाध्यक्ष सत्यमय कल्याणकर्ता अनुपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली है आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं विश्वाराध्य आदि अंत शून्य छब्बीसवें तत्व नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है आप प्रकृति के भी प्रवर्तक सबके प्रवितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है श्रुतियाँ तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता आपको वरदायक समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयं और श्रुति बतलाते हैं नाथ आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समस्त से परे है इसीलिए देवता असुर ब्राह्मण और अनान्य स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं संभव त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्रायः नष्ट सा कर डाला है अतः आप शीघ्र ही उन असुरुओं का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए क्योंकि देववल्लभ इस देवों के एकमात्र आप गति है परमेश्वर इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंस सारा कर धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं भक्तवत्सल हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है शरणदाता आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए